आर्यान प्रथम प्रकाश एवं पचासवन्मांत्र मूल प्राथना ओ मनो महात अर्भकम मान उक्ष तमन उक्षित मनोवधी पित मोतमातर मान प्रियां वो रुद्र रीश ऋगे एक आठ छ तन मान आयू मनो गोषु मानो वीरान मानो अश्व रीश वीरान्मोद्रभावी हिंत सदमित्वा हवामे ऋग्वेद आठ चे आठ व्याख्या हे रुद्र दुष्ट पर कृपा करो मानो मानोवधी हमारे ज्ञान वृद्ध वो वृद्ध पिता इनको आप नष्ट मत करो तथा मानो अर्भकम छोटे बालक और उपसंतम वीर सेचन समर्थ जवान तथा जो गर्भ में वीर्य को सेचन किया है उसको मत नष्ट करो तथा हमारे पिता माता और प्रिय तनुओं शरीरों का माँ रीरिश हिंसन मत करो माँ के कनिष्ठ मध्यम और ज्येष्ठ पुत्र आयो उम्र, गोशु गाय आदि पशु अश्वेशु, घोड़ा आदि उत्तम यान हमारी सेना के सूरों में हविष्वंत यज्ञ के करने वाले इनमें भामि क्रोधित और मा रीरिष रोषयुक्त कभी प्रवृत्त मत हो हम लोग आपको सदमित्वा हवामहे महे सर्वद आह्वान करते हैं हे भगवन रुद्र परमात्मन आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी और हमारे पुत्र धनेश्वर आदि की रक्षा करो पदार्थ मां मत न हमारे महानतम ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध पिता को पुत्र और मां मत न हमारे अर्भकम छोटे बालक को मां मत न हमारे उक्षतम वीर समर्थ जवान को पुत्र तथा मां मत न हमारे कुतम जो गर्भ में वीर सेंचन किया है उसको मा मत न हमारे वधि ही नष्ट करो पितरम पिता को मा मत उत और मातरम माता को मा मत न हमारे प्रिया प्रिय तनु तनु अर्थात शरीरों को रुद्र हे दुष्ट नाशकेश्वरिश हिंसन करो अन्वय हे रुद्र तम रुतापि कमधता नोर्भक मधी न उत्पाद मधीता न उक्ष मधी न पितरम मवधी मा मातरम मवधी मा न प्रियावस्तू मधीरनिणी दुष्टाशीष पदार्थ मत न हमारे तोके कनिष्ठ पुत्र में तमये मध्यम और ज्येष्ठ पुत्रों में मां मत न हमारी आयऊ उम्र में मां मत न हमारी गोषु गायदि पशुओं में मां कभी मत न हमारी अश्वेषु गोड़ा आदि उत्तम यानों में रि ऋष रोषयुक्त तो हो कि प्रवृत्त तो हो वीरान सेना के शूरों में मां मत न हमारे रुद्र हे भगवन रुद्र परमात्मन भामितः क्रोधित वधी नष्ट करो। करने वाले हवंत यज्ञकाले सदं सदाएव ऑप्त हवामे आह्वान करते हैं अन्वय हे रुद्र हविष्व वयम् यत सदम वामी हवामहे तस्मतस्त नोके मा मीशो न मा आयौरीश नो गोस मीश नो स्वेशु मीरिश नो वीरान वीरा वधी ही।